राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला संक्षिप्त बुद्धचरित श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के यहां एक दिव्य बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ सिद्धार्थ जब बड़े हुए तो जीवन के सत्य की खोज के लिए वन में चले गए उनके पीछे-पीछे उनका सेवक छंदक भी वन में चला गया सिद्धार्थ ने समझा-बुझाकर छंदक को वापस भेज दिया अब सुनिए आगे की कहानी इस भाग का शीर्षक है अंतःपुर विलाप अपने स्वामी के तपोवन जाने के बाद अश्वरक्षक छंदक धीरे-धीरे अपने घोड़े के साथ कपिलवस्तु की ओर जाने लगा स्वामी के विरह में वो अत्यंत व्याकुल था अश्रु थम नहीं रहे थे जाते समय जिस मार्ग को उसने केवल एक रात में पूरा किया था उसी मार्ग को अब पूरा करने में उसे 8 दिन लगे यद्यपि घोड़ा कंठक चल रहा था पूर्ववत अलंकृत भी था फिर भी शौख पाओ के कारण वह अत्यंत मलिन और निस्तेज लग रहा था चब से उसके स्वामी तपोवन गए हैं तब से घोड़े ने न खास खाई है नहीं पानी पिया है इस तरहे धीरे धीरे दोनों ने कपिल वस्तों में प्रवेश किया कपिल वस्तों के वन, उपवन, जलाशयादी सब कुछ कुमार के विरह में अरण्य के समान दिख रहे थे राजकुमार के बिना दोनों के लौटने पर नगर वासियों ने वैसे ही आंसू बहाए जैसे प्राचीन काल में राम के बिना उनके रथ को देखकर अयोध्या वासियों ने आंसू बहाए थे लोगों को उन पर खी जा रही थी और वे कह रहे थे अरे छद्दक तुमने उन्हें किस वन में छोड़ा है सब वही जाएंगे क्योंकि उनके बिना ये नगर तो वन के समान हो गया है नगर की जो इस्त्रियां अपने घरों के जरोखों से ज्छांक रही थी वे राज कुमार के बिना घोडे को देख कर रोने लगी असुरपूर्ण नेत्रों के साथ कंठक ने जब राजमहल में प्रवेश किया तो आर्त स्वर में हिनहिना कर उसने अपना दुख प्रकट किया उसकी हिनहिनाहट सुनकर राजमहल के सभी पक्षी और घोड़े आर्तनाद करने लगे इस कोलाहल को सुनकर लोगों को लगा जैसे राजकुमार लौट आए हैं वे जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में बाहर आ गए परंतु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि राजकुमार नहीं आए हैं तो सभी दुखी हो गए और रोने लगे रानी गौतमी विलाह विलाह कर रोने लगी हेलो तो पुत्र अंतःपुर की अनेक स्त्रियां शोक के कारण चेतना शून्य हो गई यह सब कुछ देख और सुनकर यशोदरा शोक और क्रोज से भर कर चंदक से बोली रे चंदक रात को मुझे विवर्ष सोती छोड़ कर तुम मेरे मनुरत को कहां छोड़ाए हो अरे निर्दई अब तुम क्यों रो रहे हो तुम हमारे हितैशी हो और तुम ही ने इस कुल का नाश कर दिया अरे ये कंथक आप क्यों हिने ना रहा है रात के अंधेरे में जब ये कुमार को ले कर गया था तब क्या ये गुंगा हो गया था ये शुधरा के वचन सुनकर छंदक और फी रोने लगा फिर जैसे दैसे अपने आपको संभाल कर बोला <laughs> ए देवी आप कंथक के निंदा ना करें और ना ही मुझे रोश्ट दें क्योंकि हम उस रात विवश्ट थे। राजा के आदेश को जानते हुए भी। मैं किसी दैवी प्रेणा से घोड़ा ले आया। और बिना थके रात भर उनके पीछे चलता रहा। घोड़े के चलने पर भी उसके खुरों से किसी तरह की ध्वनी नहीं हुई। राजभवन � हर्ग नगर के सभी द्वार अपने आप खुल गए और सभी प्रहरी सो गए इस सब को कोई दैवी विधान ही मानना चाहिए तभी तो राजकुमार ने अपना मुकुट उतार फेंका और काशाय वस्त्र धारण कर लिए हे देवी ये सब के पीछे ना मेरी इच्छा थी मैं घोड़े की लगता है ये सब कुछ होता ही से ही हुआ है चंदक के मुख से कुमार के जाने की यह अद्भुत कथा सुनकर अंतहपुर की सभी स्त्रियां विषाद से भर गई और फूट-फूट कर रोने लगी माता गौतमी विलाक-विलाक कर रो रही थी और बार-बार मूर्छित हो जाती थी यशो더라 रो-रो कर कहती थी मैं ही अब भागीन हूं तभी तो वे मुझे छोड़ कर गए हैं मेरी ना स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है ना कोई यार मैं तो बस यही चाहती हूं कि वे मुझे इस लोक में या परलोक में किसी प्रकार भूले नहीं हाई उस मनस्भी का रूप ही सुकुमार था उसका हिर्दे तो अत्यंत कढूर और निर्दे था तभी तो वे भी अपने पिपाल रुको छोड़कर चले गए मेरा हृदय अवश्य पत्थर का बना है तभी तो फट नहीं इस तरह विलाप करते करते यशोदरा मूर्छित हो गई और अंतःपुर की अन्य स्त्रियां भी विलक-विलक कर रोने लगी पुत्र को प्राप्त करने के लिए राजा शुद्धोदन देव मंदिर में हवन आदि अनुष्ठान कर रहे थे परंतु जब उन्होंने सुना कि छंदक और कंथक लौट आए हैं और कुमार ने सन्यास ग्रहण कर लिया है तुवे व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े <laughs> मुझे आज दशरथ से ईर्ष्या हो रही है जो अपने पुत्र राम के वन जाने पर तत्काल स्वर्ग चले गए हे भद्र मुझे वो आश्रम बताओ जहां मुझे जलांजलि देने वाले मेरे पुत्र को तुम छोड़ आए हो इस तरह राजा पुत्र के वियोग के कारण अपना धैर्य खो बैठे जैसे राम के वियोग में दशरथ रोते-रोते चेतना शून्य हो गए थे वैसे ही वे भी चेतना शून्य होकर धरती पर गिर पड़े राजा को इस प्रकार व्याकुल देखकर राजा के शास्त्रज्ञ पुरोहित और गुणवान मंत्रीगण उनका उपचार करने लगे उन्होंने राजा को समझाया और कहा हे नर्वीर आप शोक छोड़िये धैरे धारण की दिये आप असित मुनी की भविश्य वानिम याद की दिये उन्होंने कहा था कि इस कुमार को न स्वर्ग रोक सकता है न चक्रवर्ती राज्य फिर भी हमें प्रयत्न करना चाहिए आप आज्या दीजिये आप कहें तो हम वहां जाएं जहां कुमार गए हैं उन्हें समझाएं और बुला लाएं राज पुरोहित और मंत्रियों की बातें सुनकर राजा ने तुरंत उन्हें जाने की आज्ञा दी और कहा शावक के लिए उत्सुक पक्षी की तरह अपने पुत्र के लिए मेरा हृदय छटपटा रहा है आप लोग शीक्र जाएए और मेरे पुत्र को ले आएए राजा की आज्या प्राप्त कर राज पुरोहित और मंत्री गण राज कुमार की खोज में शीक्री नगर से निकल पड़े संग्षिप्ट बुद्धुचरेत्ट इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम मूल कथा का महाकवि अश्वघोष आलेख प्रोफेसर माणिक गोविंद चतुर्वेदी सहयोग प्रोफेसर अनुरोध दुरई निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार मंजू मेनी सुनील लोहिया गीता वर्मा और राम मेनी तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार तकनीकी संचालन सतीश लाड़े ध्वनिंकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा